्यार्द श्री निभावसाध्यक हेतुअत अंतर विद्य है सत्तिपक्ष शब्दों श्रावण्व शब्द शब्द शब्दों शो अ नित्य सिद्ध श्री पहले ले हाँ। आश्रय सिद्धः सिद्ध आश्रय सिद्धः सिद्ध स्वरूप सिद्ध राद आश्रय सिद्ध यहाँ गगनिंदरविंदोजरविंदवत्निंद आश्रय स्थित शब्दो चाक्षुष्वा चंडुगुना चक्षुष्वाद चक्षुष ना शब्द सेवण्वीक सोपाधीक व्याप्त सिद्ध साध्यव्यापक सर साधनाव्यापक उपाधि साध्य साध्यसमण्यंतायोगिव्यवर्पक साधन वनिष्ठ अत्यता प्रतिगिव साधन अव्यापक साहब यहाँ पर्वतों धूमवन बनिम्वाद आर्द्रयजन संयोगपाधि यत्र यूमा तर्द्रंधन संयोग उपाधि साध साध्यव्यापक यही त्र आर्द्रधनसंस्त यहां पर साधन अव्यापक साध्यव्यापक सर साधन इति उपाध्यम अपवाद का लक्षण है व्याकरण में ये न न अप्राप्ते यो बिधिभ्य स तस् अपवाद ये न नप्राप्ते अ के पर में अगर ए है तो आदिगुण तो प्राप्त ही है अवर्ण के पर में अच है इसलिए ये न आदिण है न अप्राप्त अर्थात तो अवश्य प्राप्त है आदिगुणों का प्राप्त होने पर यो विधि आरभ्य वृद्धिरेचि वृद्धि रिचि स वृद्धि रिचि अपवाद अभी अपवाद को स सा के साथ समानाधिकरण कर देते हैं तो इसलिए ये तो करते मतलब अभी अपवाद तो यहाँ करता ही हुआ अभी इसको करता कैसा बनाएंगे कहेंगे कि अर्थात तो हम वाद में भी घई को करण में लेंगे अपोद्यते अन तो इस प्रकार के क्या जाएगा अपोद्यते इति अपवाद तो हमेशा करण में करेंगे तो वृद्धि रचि में आएगा इसलिए लक्षणा करके कर्ता में लेने का अपेक्षा जहाँ बिना लक्षणा में हो सकता है वो समाधान सर्वदा ग्रहणीय है अपोद्य अनेन वृद्धि रचिना तो हो जाने से अपवाद सीधा कटेगा करण करण अप अपते अन्य तो हो जाएगा और यहाँ हम कर्ता भी तृतीया हो जाएगा अगर कर्ता अनुक्त हो तो तो अगर हम यहाँ घए तो कर्ता में कर नहीं पाएंगे इसलिए करण में लेंगे तभी अनेन कहे करके हम कर्ता को कह पाएंगे अच्छा अगर न्यायबुद्धिनी में अच्छा व्याप्यत्व सिद्ध इति प्रकृत धूम व्यापकत्व अभी प्रकृत अर्थात जहाँ विचार चल रहा है इसमें इस अनुमान में साध्य क्या है धूम और साधन बनी उपाधि सही होगा और जो उपाधि होगा वो साध्य का व्यापक होना चाहिए उपाधि अगर साध्य का व्यापक होगा तो साध्य में उपाधि का क्या आएगा उपाधि हो गया व्यापक उपाधि में क्या रहेगा धर्म और साध्य में क्या आएगा व्याप्यत्व आ जाएगा इसी प्रकार की ये बन्ही का आर्द्र इंधन संयोग व्यापक होता है यत्र बन्नी तत्र आर्द्र इंधन संयोग इस प्रकार होता है नहीं, नहीं होता है तो बन्ही का अव्यापक हुआ उपाधि तो जब वहीं का अव्यापक होगा उपाधि तो उपाधि का बन क्या होगा अभी बन्ही तो का अव्यापक हुआ उपाधि अव्यापक अर्थात ये व्यापक नहीं है तो अगर उपाधि व्यापक नहीं है तो बन्ही क्या बनेगा हो जाएगा अगर ये व्यापक नहीं है तो ये व्यापी बन जाएगा तो इसलिए यहाँ ये ये अभी उपाधि व्यापक नहीं हुआ अगर ये व्यापक होता तो वहीं क्या बनता अभी ये व्यापक नहीं हुआ तो वहीं व्यापी भी नहीं होगा तो उपाधि अव्यापक हो गया तो वहीं क्या होगा अव्याप्य हो जाएगा तो ये प्रथम पंक्ति का अर्थ धूम व्यापकत्व आर्द्र ईंधन संयोगे गृहित चेत धूम का व्यापक उपाधि ईंधन संयोग में ग्रहण हुआ धूम व्यापक धूम हो गया साध्य साध्य का व्यापकत्व उपाधि में गृहीत हुआ तो साध्य में धूमे आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि का व्यापक गृहित अगर अर्द्र ईंधन संयोग उपाधि अगर व्यापक हो गया तो साध्य व्याप्य हो जाएगा हो गया तदेव तो इसी प्रकार की बन्हेर अव्यापक अर्द्र ईंधन संयोगे गृहित बन्हेर अव्यापक अर्द्र इंधन संयोग में आएगा आएगा तो छेद बन्नौ बन्ही में क्या आएगा अभी अव्याप्यप्यम तद, तद पद से उपाधि उपाधि का अव्याप्य गृहित ये पंक्ति यहाँ तक स्पष्ट हुआ उसमें व्यापकत्व आए तो इसमें व्याप्यत्व उसमें अगर व्यापकत्व नहीं आए तो इसमें व्याप्यत्व भी नहीं आएगा तभी बन्ही में ऐ आर्द्र संयोग में बन्ही का व्यापकत्व नहीं आया अर्थात आर्द्रंजन संयोग में अव्यापक आ गया हो गया तो आर्द्रंजन संयोग अर्थात उपाधि उपाधि साधन का अव्यापक हुआ तो हुआ तो उपाधि का साधन भी अव्याप्य हो जाएगा अर्थात वहां व्याप्ति नहीं रहेगा अभी वहीं में आर्द्रंजन संयोग का अव्याप्यत्व आया जिसमें व्याप्यत्व आएगा व्याप्यत्व का अर्थ है व्याप्ति व्याप्य तो व्याप्य में रहेगा ये हो गया व्याप्ति जिसमें व्याप्यत्व आएगा उसमें सहचार नियम आएगा आएगा जिसमें व्याप्यत्व आएगा उसमें सहचार नियम आ जाएगा और जिसमें व्याप्यत्व नहीं आएगा उसमें सहचार नियम आएगा उसमें वे आ जाएगा तो इसी को आगे कहता है बन्नौ तदव्याप्यवृत बन्नौ बन्हीं में तद तदर्था उपाधि उपाधि का अव्याप्य आ गया बन्ही में तदेव व्यभिचरित अव्याप्यम का अर्थ हो गया व्यभिचरित क्योंकि व्याप्यत्व का अर्थ हो गया सहचरित्व जो व्याप्य होगा वो सहचारी हो जाएगा सहचारी में आ जाएगा सहचरित्व और जो व्याप्य नहीं होगा उसमें व्यभिचारी अभाव होगा आया किंतु साध, साध्य में जो सहचार आया किसी के साथ उपाधि के साथ हेतु के साथ नहीं है पर, पर अव्याप्य तो तो में बंधी में आर्दरंजन संयोग का अव्याप्य ग्रहण हुआ वही अव्याप्य व्यभिचरित क्योंकि व्याप्य सहचरित अव्याप्य अच्छा अभी यहाँ तक तो प्रमाण होने से क्या लाभ हुआ कहते हैं देखिए जो साधन है उसमें उपाधि का व्यभिचरित्व तो रहा रहा और जो उपाधि है वो साध्य का व्यापक है व्यापक है जो व्यापक का व्यभिचार करेगा अर्थात जो बड़ा का व्यविचार करेगा वो छोटा का व्यविचार करेगा जो बड़ा का व्यभिचार करेगा वो छोटा का व्यविचार तो अवश्य करेगा तो व्यापक हो गया उपाधि तो उपाधि का व्यभिचरित्व तो बनी में आ गया आज जो उपाधि का व्याप्य है साध्यो, उसका छोटा है साध्य उसका व्यभिचरित्व तो, तो आएगा ही आएगा यही यहाँ प्रमाण करने का तात्पर्य है बड़ा का व्यविचार करता है तो छोटा का व्यविचार तो अवश्य करेगा यहाँ दिखाने का तात्पर्य है आगे वो पंक्ति कहते हैं तथा चन्ही में व्यभिचरित रहा अर्थात तो बन्ही व्यभिचारी हुआ उपाधि का अर्थात तो बन व्याप्य नहीं हुआ उपाधि का जो व्याप्य होगा वो सहचारी होगा ये व्याप्य नहीं होता तो सहचारी नहीं हुआ सहचारी नहीं होता तो व्यविचारी हुआ और उपाधि साध्य में फिर उपाधि व्यापक है बड़ा है और वो बन बड़ा का भी विचार कर गया तो छोटा साध्य का तो व्यविचार करेगा ही करेगा ये तात्पर्य विचार करेगा ही तथा उपाधि व्यभिचरितम साधने वनों गृहित उपाधि का व्यभिचरित साधन जो बन्ही है उसमें ग्रहण हुआ व्यभिचरितम का अर्थ क्या हुआ ये ये दिया दिया हाँ अभ्याप्यत्तुम। तो अव्याप्य व्यभिचरितम वही ऊपर में ऊपर पंक्ति में दिया ना चेद बन्नो अव्याप्य तदेव व्यभिचरित वही व्यभिचरित अर्थ व्याप्य तो उपाधि का व्यभिचरित अगर हो गया तो उपाधि कौन है आर्द्रधन संयोग उपाधि आर्द्रधन संयोग उसका व्याप्य कौन है साध्य हो गया धूम उपाधिभूत आर्द्र ईंधन संयोग व्याप्य जो धूम है उसका व्यभिचारित्व गृहितम एव अगर व्यापक का व्यभिचारित्व ग्रहण हुआ तो व्याप्य का व्यभिचारित्व ग्रहण तो होगा ही होगा तो ये यह अर्थात यहाँ तक तर्क से कह दिया जो व्यापक का व्यभिचार करेगा वो व्याप्य का व्यभिचार तो करेगा ही करेगा अच्छा अभी ये जो अभी तर्क से कह दिया अभी उसको एक अनुमान दे करके सिद्ध करते हैं अनुमान प्रकारस्य पूर्व अनुमान हेतुं हेतुं थोड़ा पंक्ति कुछ छूटा है वहाँ पूर्व अनुमान हेतुं तुंग पक्षी कृत्य बनिंग समान है पूर्व अनुमान हेतु पक्षी कृत्य पक्षी कृत्य में क्या प्रत्यय हुआ जी। जी। क्या सूत्र है? है तो पूर्व अनुमान का हेतु पूर्व अनुमान में हेतु क्या था बन्नी, बन्नी? वो बन्नी को पक्ष बना करके अभी पक्षे बनाते हैं क्या अनुमान करना चाहते हैं आगे कहते हैं बन्ही व्यभिचारी धूम जो हेतु है हम वो हेतु को दिखाएंगे कि ये हेतु व्यापक जो उपाधि है उसका व्यभिचार करता है तो व्याप्य जो धूम है उसका व्यविचार तो करेगा ही करेगा इसलिए कहते हैं जो बन्ही है वो जो व्याप्य है साध्य है धूम उसका ये हमको प्रमाण करना है तो बनी धूम व्यभिचारी धूम हो गया साध्य साध्यचारी है क्यों धूम व्यापक आर्द्र इंधन संयोग व्यभिचारी धूम तो? का व्यापक हो गया आर्द्र ईंधन संयोग तो व्यापक का व्यभिचारी है ये तो बन व्यापक का व्यभिचारी होने से व्याप्य का व्यभिचारी होगा ही होगा ये तो पहले खाली तर्क से कह देता है और हम भी ग्राउंड कर लेते हैं कि तो ऐसा नहीं होगा अनुमान करके दिखाते हैं दृष्टांत तो देते हैं घटत्व आदिपत अभी घटत्व हो गया दृष्टांत तो और ये अनुय दृष्टांत तो है अनुय दृष्टांत तो किस लिए व्यवहार होता है सपक्ष क्या दिखाएंगे वहात्र हेतु तत्र साध्य दिखाएंगे अभी हमको घटत्व में हेतु को दिखाना पड़ेगा घटत्व में हेतु को दिखाएंगे हेतु क्या हो गया यह रहेगा घटत्व में ये रहना है तो अभी हम कहेंगे कि घटत्व में धूमो व्यापक आर्द्र ईंधन संयोग व्यभिचारित्व रहेगा तो अभी आर्द्र ईंधन संयोग व्यभिचारी घटत्व में रहेगा तो व्यभिचारी कौन होगा घटत्व घटत्व व्यभिचारी होगा जहाँ व्यभिचारी होगा वहाँ हम स्वरूप कैसे कहेंगे मतलब हमको वाक्य कैसे कहेंगे हम कहते हैं ये इसका व्यभिचारी है कैसे कहेंगे जैसे यहाँ घटत्व धूमो व्यापक अर्धरंजन सहयोग का, का विचारी हो गया तो यहाँ वाक्य कैसे कहेंगे तो, तो कैसे कहेंगे व्यविचारी तो तुम अर्थात तो अव्यापक तुम अव्यापक तुम तो आप व्याप्ति वाला वाक्य कहना पड़ेगा आपको यत्र तत्र करके तूम तो व्यापक ना तत्र धूम व्यापक आर्द्रधन संयोग न नहीं कहेंगे तो वो नहीं है जैसे कहते हैं कि ये जो व्यविचारी है ये का बेविचारी है तो बन्ही में तो आ जाता है तो आ जाने से हम कैसा कहते हैं यात्रा तो, तो बन्ही धूम बेविचारी धूम व्यभिचारी अर्थात ये धूम नहीं है किंतु ये रह जाता है इसी प्रकार की यहाँ हो गया घटतत्व धूम व्यापक आर्द्रंधन संयोग व्यभिचारी हुआ होने से हम कहेंगे अर्थात घटो तो रहता है और आर्द्रंधन संयोग व्यापक आर्द्रंधन संयोग नहीं रहता है ऐसा कहेंगे तो यत्र तत्र लगा करके कह देंगे तो क्या कहेंगे यत्र तत्र कहेंगे ना धूम इंधन संयोग ऐसा कहेंगे कहा दिखाएंगे क्या कहते हैं हम वाक्य कहा दिखाएंगे घट में दिखाएंगे यात्रा घटत्व तो कहते हैं क्या पट में दिखाएंगे तो घट में दिखाएंगे तो घट में घटत्व तो तो रहेगा और उसमें धूमो व्यापक आर्दरंजन संयोग रहेगा कहेंगे हम देखा है घट उसमें आर्दरंजन संयोग है कहेंगे कहेंगे ठीक है सकल घट में रहेगा क्या अगर एक में भी कहीं नहीं रहा तो आपका भी बिचारी हो गया तो इसलिए अर्थात तो पूछने वाला कभी कभी पूछ लेंगे तो हम देखा दो तीन घट में यहाँ है अर्थात तो ये आर्द्रंजन संयोग है अर्थात तो वहाँ बनी है घट में बनी रखे तो हो जाएगा तो अर्थात ये व्याप्य बुद्धि रखना होगा कि कहीं दो चार जगह हो जाने से नहीं होगा सर्वत्र होना चाहिए तो तत्र-तत्र धूम व्यापक आर्द्रंधन संयोग है ऐसा आप नहीं कह पाएंगे कहीं एक जगह में अगर नहीं मिला तो वे विचार ही हो गया तो घट में कहीं जल है ये भी मिलेगा वह तो आर्द्रंधन संयोग होगा ही नहीं इसलिए वे विचार हो गया सारे तो उस वक्त धूम हम कहते हैं ना यत्र अभी घटक को दिखा रहे हैं उसमें घटक है? मिलेगा? मिलेगा। एक जगह में हुआ तो हो गया। तो इसलिए बाकी सभी जागह में हो एक जगह में नहीं है तो भी विचार हो गया तो अभी यत्र घटम तत्र धूम व्यापक आर्द्र इंधन संयोग न ये घट में दिखा दिए तो अभी हेतु दृष्टांत में हेतु आ गया अभी दृष्टांत में साध्य को लाना है साध्य क्या है धूमो में तो ये घटत्व में आएगा लाना है इसको कैसे कहेंगे तथा तो धूमो न यत्र घटत तु न कहाँ दिखाएंगे में. तो यत्र तत्र तो ये हो गया तो अभी धुवो नूपोक दृष्टांत में साध्य भी आया हेतु भी आ गया अनुष्य अभी व्याप्ति कैसे कहेंगे संयोग व्यविचारित्व तो ये व्याप्ति हुआ अभी बन्ही में आर्द्र ईंधन संयोग व्यविचार धूमो व्यापक आर्द्र ईंधन संयोग व्यभिचारित्व ये बन्ही में पहले मिला ऊपर पंक्ति में कहा था अर्थात जो बन्ही साधन है धूम व्यापक आर्द्र ईंधन संयोग जो उपाधि है उपाधि का व्यभिचारित्व इसमें है बन्ही में तो अभी पक्ष में अगर धूम व्यापक आर्द्र ईंधन संयोग व्यभिचारित्व रूप हेतु आ गया तो धूमो व्यविचारी तो रूप को साध्य आ जाएगा तो होने से तभी बनी धूम का वे हो गया धूमता साध्य हो गया आगे उसको कहते हैं तो तो हो गया कैसा होगा तो हो नहीं है हाँ, ये अच्छा अच्छा ये जो हाँ हाँ ये, ये, ये है। वन्हीं वन्हीं तो है आगे कहते हैं यो यत साध्य खंडाकार नहीं रहेगा यो यत साध्य व्यापक व्यभिचारी वही जो ऊपर में कहे थे अनुमान के बाद फिर उसको निश्चय कर देते हैं जो जिसका साध्य व्यापक का व्यभिचारी होगा यो यत साध्य व्यापक व्यभिचारी यत कहने से साध्य के साथ समान अधिकरण है जो जिस साध्य व्यापक का विविचारी होगा स सा सर्वोपी साध्य विविचारी जो साध्य व्यापक का विविचारी होगा वो साध्य का विविचारी होगा तो वही फिर सामान्य न्याय कह देते हैं हाँ, यो बन्नी यत साध्य धूम धूम व्यापक अर्दन सही होगा उसका विविचारी हो जाएगा स सर्वोपी धूम विविचारी साध्य व्यविचारी साध्य व्यापक कौन है उपाधि तो जो उपाधि का व्यभिचारी होगा वो साध्य का विभिचारी होगा ही एवं प्रकारेण प्रकृत अनुमान हेतु भूते प्रकृत अनुमान का जो हेतु है हे बनि तो पक्षिक पक्षी भूते बन्हु। बन्हु। चाहिए न ना, ना प्रकृत अनुमान अर्थात जो प्रकरण जिसका चल रहा है अर्थात पर्वतो धूमवान बन्नी मतवान अनुमान का जो हेतु है अत्रतु पक्षी अत्र पक्षी अनुमान बिचारी ये जो बिचारे ये हो गया अत्र अत्रतु पक्षीभूते बन्न बन दो मात्रा चाहिए पक्षीभूत जो बन्नी में साध्य व्यभिचार उत्थापक अभी बन्नी साधन है और उसमें साध्य का व्यभिचार आ गया धूमो का व्यविचार सिद्ध हुआ तो होने से उत्थाया दूसम उपाधे है फलम उपाधि का फल क्या हुआ कहते हैं साध्य का व्यभिचार करता है ये साधन उसका उत्थापक अनुमापक ज्ञापक साध्य व्यभिचार उत्थापक बन्ही में साध्य व्यापक साध्य का विविचार है बन्नी में बनो यह साध्य विविचार तस् उत्थापकतया उपाधे है फलम इसका उत्थापन कर दिया ये उपाधि क्या क्या कहते हैं कि साध्य का विविचार करता है ये बनी इसी प्रकार की दूषकत्व दूषक दूषक अर्थात तो उपाधि हो गया दूषक दोष को बता दिया दूषकत्व उपाधे है फलम दुष्ट है बनी दुष्ट है तथा चूमा भाववत वृत्तिव अभी बन्ही में धूमा भाववत वृत्तिव आया में धूमा भाववत वृत्तिव कहाँ दिखाएंगे बनी धूमा भाववत, तो धुमा भाववत तो रूप ये हो गया व्यविचार साध्या भाववत वृत्तित्व तो हो गया व्यविचार बेविचारे गृहित अभी बनो धुमा भाववत वृत्तित्व तो रूप का सहचार ज्ञान होगा नहीं होगा क्योंकि धुमा भावत तो वृत्तित्व रूपों का व्यविचार ज्ञान हुआ होने से बन्नो धुमा भाववत तो अवृत्तित्व रूप व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान सहचार ज्ञान इसका प्रतिबंध हो गया धुमा भावत तो वृत्तित्व ये हो गया सहचार ये व्याप्ति ज्ञान ये व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध हो गया व्यविचार ज्ञान हुआ तो सहचार ज्ञान नहीं हुआ व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध प्रति कर दिया अनुमित का ये जो अनुमान दिया बनी धूम व्यविचारी धूम व्यापक आर्द्रंधन संयोग व्यविचारित्व घटत्वादिवत इसको एक कागज में आप लिख लेंगे ये हो गया दृष्टान्त ये हो गया हेतु ये हो गया साध्य ये हो गया पक्ष फिर दृष्टांत में तो आगे हेतु को दिखाएंगे और साध्य को दिखाएंगे और वाक्य लिख लेंगे तो दृष्टांत में दोनों को दिखाने के लिए दो वाक्य यत्र घटत्वम तत्र तो तो धूमो तो व्यापक अर्दन संयोग न इस प्रकार की कहा कटे इसी प्रकार की यत्र घटत्वम तत्र धूमो न तो कहा तो दिखाएंगे घटे ये सब वाक्य लिख करके थोड़ा रख लेंगे तो, तो फिर पक्षी जो बन ही वहां धूमम व्यापक आर्द न ये तो पहले से है ऊपर वाक्य में तो फिर रह जाएगा ये चतुर्थ हेतु से ये हुआ आगे पंचम अंतिम अंतिम हेतु आभा से क्या है बाधिता उसके लिए बाधा हेतु और बाध हो गया दो सौ हेतु को कहा जाएगा बाधिता पढ़िए आगे साध्याभाव प्रमाणांतरेण पक्ष्ये निश्चित जो विरुद्ध हेतु वो भी साध्या भाव को पक्ष में निश्चित करवा रहा है जो सत में जो दूसरा हेतु आता है वो भी साध्या भाव को पक्ष में निश्चित करवा रहा है वो दोनों भी साध्या भाव को निश्चय करवा रहे हैं किन्तु ये कहता है यश साध्याभाव यश यश हेतु साध्या प्रमाणांतरेण पक्षी निश्चित सत प्रति में दूसरा हेतु था किंतु वो प्रमाणांतर था अनुमान प्रमाण वो भी वही समान प्रमाण है maun तो इसलिए वहा प्रमाणांतर नहीं है बाधित में किंतु प्रमाणांतर अन्य प्रमाण होना चाहिए अनुमान प्रमाण नहीं है अनुमान एक प्रमाण किंतु अनुमान प्रमाण से पक्ष में साध्याभाव निश्चय नहीं होना चाहिए अन्य कोई प्रमाण आना चाहिए तो, तो, तो कहेंगे हेतु। सके आगे विसर्ग नहीं रहेगा दृष्टांत तो देते हैं यथा बन्ही अनुष्णु द्रव्यवादी इसमें पक्ष क्या है बन्ही साध्य अनुष्णत्वम हेतु दृष्टांत किसको दे रहे सकते हैं जल में द्रव्यम भी रहेगा भी रहेगा अत्र अम साध्यम तदभाव उष्णव स्पन प्रत्यक्षेण गृह्यते बाधित प्रत्यक्षेन सामस कैसे कहेंगे समास क्या है क्या तृतीया स्पार्शन स्पर्शन शब्द का क्या अर्थ है स्पार्शन स्पर्शन नहीं है चक्षु से प्रत्यक्ष कहेंगे कठिन पड़ जाता चक्षु से प्रत्यक्ष कहेंगे चक्षु चाक्षुषेण प्रत्यक्ष कहेंगे तो वहां चक्षुषा प्रत्यक्ष कहेंगे चाक्षुष में विग्रह होगा चक्षुषा इति अथवा चक्षुषा ग्रहणम इति चाक्षुषम यह स्पर्शन हो गया स्वयं जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षण ग्रहणम स्पर्शन ग्रहणम जाएगा अण उनसे राशनम ये सब ज्ञान को ही कहेगा क्योंकि इति अर्था स्पर्शनम अर्थात स्पर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान को स्पर्शन कहा जाएगा वही प्रत्यक्ष हो गया शिका अण प्रत्यय होता है चक्षुषा गृहते चाक्षुष शन प्रत्यक्षेण गृह्यते बात व्याख्यात अंजिनी में मूल में कहा कह ये साध्या ये जिस हेतु का, हे हे का। साध्य अभाव साध्या साध्य का अभाव क्या है कितने साध्य का बाध बाध अभाव सणांतरे प्रमाणातरे का अर्थ हो गया प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तो बीच में वो भर्टिकल हो गया वो हरिजनटल होना चाहिए वो पलट गया तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण प्रमाणांतर का अर्थ हो गया प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तो उससे निश्चित पक्षीय पक्षीय निश्चित सवाधित स तो कह करके यद नित्य नित्यसंब तस् कह करके कहा गया था अभी स को कह करके उसी का संबंध करवाएगा परामर्श करवाएगा स हेतु बाधित तो प्रात्यक्षिक साध्य बाधित निश्चय जाते साध्यानुमति प्रतिबंध फल प्रात्यक्षिक प्रात्यक्षिकत्यक्षेण भविध्य प्रात्यक्षिक प्रत्य हुआ तत्र भव अर्थ में न तत्व नहीं मतलब नाना अर्थ में हो जाएगा प्रत्यक्षेण भव इध प्रात्यक्षिक प्रात्यक्षिक साध्य बाध प्रत्यक्ष से साध्य का बाद हो गया स्पर्शन प्रत्यक्ष से साध्य का बाध हुआ साध्य हो गया बाधित इस प्रकार के निश्चय हो जाने से साध्य बाधित ये निश्चय हो गया निश्चय हो जाएगा तो साध्य का फिर अनुमिति हो जाएगी साध्य बाधित निश्चय हो जाने के बाद साध्य का अनुमिति हो जाएगी साध्य बाधित निश्चय हो गया फिर साध्य का अनुमिति हो जाएगी नहीं होगा साध्य अनुमिति प्रतिबंध फलम साध्य से अनुमिति त्य प्रतिबंध ये फल हो बाधित साध्य बाधित हेतु रिथि उचित है अभी साध्य का बाध हुआ अब हेतु को बाधित कहते हैं तो क्यों कहते हैं कि हेतु में बाधितत्व तो क्या है कहते हैं बाधित साध्यकत्व ये हेतु में आएगा बाधित साध्य इसमें समाज कैसे कहेंगे यश हेतु हो हेतु हो जाएगा बाधित साध्य और हेतु में क्या रहेगा हेतु में बाधित साध्यकत्व आने से उस हेतु को बाधित कर दिया गया अच्छा। आगे ये अनुमान प्रकरण ये पूरा हुआ आगे उपमान पर तो देखेंगे उपम्ति कश्चित गवय शब्दवाच्यपदार्थ कद्यकुषा गोसद गवयंध वाक्या स्मर वो सदृश पश्य उपमिति कर्णम उपमानम तृतीय समी उपमित है इति उपमान और उपमिति क्या है कहते हैं संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञानम उपमिति संज्ञा संज्ञ संबंध इसको शक्ति भी कहते हैं घट और कंबुग्रीवादिमान अर्थ ये दोनों का बीच में जो संबंध है इसको शक्ति भी कहते हैं पद पदार्थ संबंध पद पदार्थ संबंध का ज्ञान होना इसको उपमिति कहते हैं उपमिति एक ज्ञान है ये संबंध का ज्ञान और ये संबंध का ज्ञान होने के लिए कहते हैं तत्कर्ण सादृश्य ज्ञान सादृश्य का ज्ञान होने से फिर आगे अर्थ और शब्द ये दोनों का संबंध ज्ञान हो जाता है अभी कहते हैं अतिदेश वाक्यर्थ स्मरणम अतिदेश का लक्षण कहते हैं अन्य धर्म से आरोपणम् अतिदेशः अतिदेश और सादृश्य का लक्षण तदिन्न तद् तत् तदिन्न सी तदगत भूयोधर्मवत्व उससे भिन्न हो किंतु उसका भूयधर्म अधिक धर्म उसमें रहेगा तो सादृश्य का जाएगा तदिनत्व सति तद्द भूयो धर्मत्व उसको सादृश्य का जता अतिदेशवाक्यांथ स्मरण अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवांतर व्यापार अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम ये अतिदेश वाक्य क्या है कहते तथा तो ही कश्चि गवय शब्द वाच्यम अजानन गवय शब्द का वाच्य वाच्य अर्थात वो अर्थ क्या है वो नहीं जानता है शब्द जानता है अर्थ नहीं जानता है कुतचित आरण्यक पुरुषात् गो सदृश गवय ये हो गया अतिदेश वाक्य गो सदृशो गवय ये अतिदेशवाक्य क्यों ये अतिदेशवाक्य क्योंकि अन्य धर्मस्य से अस्मिरोपण गो का धर्म को आप गवये में आरोप करते हैं ये हो गया अतिदेश तो गो सदृशो गवय ये हो गया इति श्रुत्वा ऐसे सुन करके वन गन में गया वाक्या स्मरन गोसदृश पिंडम पश्यति गोस वन में जा करके गोस सदृश पिंड को देखा देख करके तो ये अर्थ का स्मरण हुआ पहले पिंड को देखा पिंडों को देख करके अर्थ का स्मरण हुआ तो पहले पिंड को देखा सादृश्य ज्ञान मतलब पहले उसको सादृश्य ज्ञान हुआ सादृश्य ज्ञान होने से कहते हैं कि अभी अर्थ का स्मरण हो गया कि गोस सदृश वो पहले सादृश्य को देखा आगे वाक्यार्थ स्मरण हुआ इसलिए पूर्व पृष्ठा में जो अंतिम पंक्ति में कहा था अतिदेश वाक्यामरणम अवांतर व्यापार सादृश्य ज्ञान हो गया कर्ण पहले सादृश्य ज्ञान होगा कर्ण कर्ण होने के बाद व्यापार आगे फल इसलिए कर्ण हो गया सादृश्य ज्ञान व्यापार हो गया अवान्तर वाक्य का स्मरण हो गया गो सदृश गवय इसका स्मरण हो गया स्मरण होने के बाद तदनंतरम अयम गवय शब्द वाच्य हो गया फल यहाँ कि पंक्ति देता है श्रुत्वा श्रुवा वन गाक्या स्मरन गोसदृश पिंडम पश्यति पहले वाक्यार्थ स्मरण नहीं है पहले गो सदृश पिंड पश्यन वाक्या स्मरती तभी वक्त स्मरण बाद में आएगा तो व्यापार होगा और जो गो सदृश पिंडम देखता है अर्थात सादृश्य ज्ञान होता है सादृश्य ज्ञान करण है वाक्यार्थ स्मरण व्यापार है उपमिति फल हो जाएगा तो यहाँ पंक्ति तो दिया है पहले वाक्यार्थ स्मरण स्मरण करता हुआ फिर पिंडों को देखता है इस प्रकार की नहीं पहले पिंडों को देखेगा फिर वाक्यार्थ स्मरण हो जाएगा अगर वो रटता है चलने का समय में कहेंगे अगर करता भी है तो पिंड ज्ञान पिंड में सादृश्य ज्ञान होने से पहले जो रटन करता है वो व्यापार नहीं होगा क्योंकि व्यापार तो जन्य होना चाहिए ना तो आपको कर्ण हो गया सादृश्य ज्ञान इसलिए सादृश्य ज्ञान होने के बाद जो वाक्यर्थ तो स्मरण होगा वही व्यापार होगा अयम गवयशब्दवाच्य उपमितर उत्पद्यु उपमान अजंत ओ शंकर शंकरचार्य सूत्र